ईटी e. एनसीईआरटी e. द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें आज की पहेली है कौन हूं मैं उसका नाम उसका नाम कौन है हम से मिल गए की जिंदगी अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ चल चल आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ मौसी घर पे चलो चलो चलो चलो अंदर चलो ए बच्चों आओ नई पे मौसी अंदर चलो अरे आ जाओ आ जाओ बच्चों की आवाज हां हो बच्चों बच्चो तुम मेरे घर आ गए आज नमस्ते बच्चों नमस्ते नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आओ, आओ बैठो आराम से बैठ जाओ क्या लोगे कुछ ठंडा लोगे मिठाई खाओगे नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं मैं पहेली सुनने के लिए यहां आई है अरे पहेली सुनने के लिए तुम मेरे घर आए हो ओहो अच्छा तो हो जाए आज आप कौन सी पहेली पूछेंगे हम्म कौन सी वाली पूछूं कौन सी पूछूं ये अच्छा देखती हूं मेरे आसपास क्या रखा हुआ है उससे बनाती हूं पहेली आज बच्चों के लिए हम्म हां हो गया तो सुनो मेरी आज की पहेली ठीक है ठीक है देखो कान खोलो दिमाग रोशन करो और मेरी पहेली सुनो कौन हूँ मैं काम आता पुस्तक खेल कभी ओफिस बन कर दुनिया भर की जानकारी लो बैठे बैठे अपने घर मटर नहीं ना मेंढक हूं पर मेरे नाम में है डर डर चूहा रहता साथ मेरे पर बिल्ली से ना उसे है डर वो चूहा बिल्ली से नहीं डरता बिल्कुल नहीं डरता उसमें डर डर भी है हां उसके नाम में है डर डर लेकिन मटर नहीं ना मेंढक है अरे क्या पहेली बन गई है ना बढ़िया हैं बुझो बुझो बुझो चलो एक बार फिर पूछती हूं हूं कौन हूं मैं काम आता पुस्तक खेल कभी ऑफिस बनकर दुनिया भर की जानकारी लो बैठे-बैठे अपने घर मटर नहीं ना मेंढक हूं पर मेरे नाम में है डर डर चूहा रहता साथ मेरे पर बिल्ली से ना उसे है डर बताओ बताओ सोचो सोचो सोचो अपने आसपास देखो इस कमरे में देखो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए देखो देखो क्या-क्या रखा हुआ है इस कमरे में नहीं रखा है सच में देखो देखो सोचो देखो देखो, देखो।, सोचो। देखो, देखो, देखो। Cubes les entendes. Desmarro és allòourt en lawiecció. El poljest és oprem-a. invers, capacity》. Comp empieza a la aula. Vis girl, ichiamento a현irges i bermas, no sé. कंप्यूटर <laughs> हमने बता दिया ना हां जी हां बिल्कुल बता दिया आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है चूहा मतलब माउस वेरी गुड वेरी गुड चूहा मतलब माउस बिल्कुल सही बिल्कुल सही कंप्यूटर है काम आता काम। पुस्तक खेल ऑफिस बनकर दुनिया भर की जानकारी दे बैठे बैठे अपने घर हर कंप्यूटर में है डर डर माउस के साथ है लेकिन बिल्ली से ना उसे डर हां बिल्ली से ना उसे है डर पीने के लिए लाती हूं मिठाई लाती हूं ठीक है थैंक यू आओ क्विज करें अभी आप सुन रहे थे कंप्यूटर पर आधारित यह पहेली कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बच्चे ध्वनिंकन बटिल एंड लिंगडो और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T